ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के नवम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ इस अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हो गई है मूल सूत्र की चर्चा भी कल कर चुके हैं इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा भाष्कर भगवान कर रहे हैं भाष्य में भी इस अधिकरण के विषय को बताने के लिए सूत्रस्थ प्रथम पद की व्याख्या हो चुकी है प्रथम पद है तो तदकोग्रज्वलम इसका अर्थ है भावी फलस फलस्फुरण भावी जन्म का स्पुर भावी जन्म का स्पुर होने पर वो भावी जन्म का स्पुरन ही हृदय संबंधी एक सो एक नाड़ी में से जिस नाड़ी से स्फुरी फल को प्राप्त करना है जाकर के उस नाड़ी के द्वार को खोल देता है तो भावी जन्म के स्पुर ने जिस मृियम जीव के हृदय संबंधी नाड़ी के द्वार को खोल दिया है उसे कहा जाता है उस मृियम जीव को तत्प्रकाशित द्वार तद तदकोग्र ज्वलन से खुल गया है नाड़ी का द्वार जाने के लिए जिस जी जीवात्मा का ऐसा जीवात्मा उसमें से जो उपासक होगा ये हृदयाग्र प्रज्वलन तथा तत्प्रकाशित द्वार ये सभी अज्ञानी जीवों का होता है सभी के लिए किसी ना किसी नाड़ी का द्वार खुल जाता है और भावी जन्म का स्पुरन भी सभी को हो ही जाता है ये दोनों बातें तो सामान्य है उनमें से जो उपासक होगा उस उपा, उस उपासक का एक और विशेषण होता है हरदानुग्रहित हरदानुग्रहित में हार्द शब्द का अर्थ है उपास्य ब्रह्म और उसकी उपासना से प्रसन्न उपास्य ब्रह्म को करके उसका अनुग्रह प्राप्त कर लिया है जिसने वो है हरदानुग्रहित उपासक हरदानुग्रहित का अर्थ निकलेगा उपासक तत्प्रकाशित द्वार जो हरदानुग्रहित है का मतलब उपासक है वह शताधिका एवं नाड्या निर्गक्षती वह सुसुमना नाड़ी से ही निकलता है शताधिका नाड़ी है सुसुमना नाड़ी उसी से निकलता है क्यों तो कहते विद्या सामर्थ्यात उपासना के बल पर और उपा, उपासना के अंगत्व रूपेण ना। नाड़ी का चिंतन भी सुषमना नाड़ी का किया है जीवन भर इसलिए अपने चिंतन के अनुसार जिस नाड़ी के नाड़ी से निकलने का चिंतन किया है उसी नाड़ी का उसे द्वार खुलेगा उसी से निकलेगा विद्या सामर्थ्या तत्शेष अनुगत तत्शेष गुस्मृति योगाच इस सूत्र के तदोकोग्र ज्वलनम पद की व्याख्या तो भाषा में हो गई है आगे का जो अंश है सूत्र का तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं श्रुति अविशेषात अनियम प्राप्तो आचष्टे इससे आगे विद्वद् प्रद्योतने सामने अवदुषो हृदयाग्रदतने तत्शित्व मूर्धस्थ स्थान विद्वान्क्रामती स्थातरेभ्य स्तु इतरे तो ये दो बातें उपासक अनुपासक की एक जैसी होने पर भी कौन सी बातें तो कहते विद्वत अविदुषोह हृदयाग्र प्रद्योतने समानी भी एक हृदयाग्र प्रद्योतन यानी भावी फल स्पुर यह उपासक अनुपासक दोनों को होगा भावी जन्म का स्पुरन और दूसरा तत्प्रकाशित द्वारत्वेच समानेपि तो भावी जन्म का स्पुरण उपासक अनुपासक दोनों को भी जिन नाडियों से निकलना है उन नाड़ियों का द्वार अभिव्यक्त करेगा खोलेगा इसलिए यह बात भी तत्प्रकाशित द्वारत्व उपासक अनुपासक दोनों की समान है तो ये दोनों चीजें दोनों की समान होने पर भी नाड़ी के लिए विशेष नियम है कि उपासक जो प्रधान नाड़ी है सुसुमना उसी से निकलेगा और अन्य अनुपासक और अन्य जो सौ नाड़िया है उनमें से जिस किसी भी नाड़ी से निकलेंगे उनके लिए नाड़ी का अनियम और उपासक के लिए नाड़ी का नियम उपासक के लिए नियम से सुषुमना नाड़ी का ही द्वार खुलेगा भावी फलस्फूरण उसे होगा ब्रह्मलोक विषयक शरीर का ही पूरा होगा तो उसे ब्रह्मलोक ही जाना है तो जिसे इसी शरीर में रहते रहते ब्रह्मलोक का शरीर मय के रूप में स्पुरित होता है उसे ब्रह्मलोक में पहुंचना होता है और ब्रह्मलोक में पहुंचाने के लिए जरूरी है उत्तरायण मार्ग में प्रवेश उत्तरायण मार्ग में प्रवेश उसी का होता है जो सुषुमना नाड़ी से निकलता इसलिए सुसुमना नाड़ी से निकलना भी बराबर होगा यानी केवल उपासक का ही होगा नियम से ये यहां पर कहा जा रहा है कि तत्प्रकाशित द्वारे समानीपी मूर्ध स्थान एवं तो विद्वान निष्क्रामती स्थानांतरभ्यस्तु इतरे तो विद्वान मूर्धा स्थान से ही निकलेगा यानी मूर्धा संबंधी नाड़ी से ही निकलेगा और अनुपासक इतरे शब्द से ग्राह्य है वे निकलेंगे स्थानांतर से अने सुसुमना नाड़ी से अतिरिक्त नाड़ी से कहा यह विशेष क्यों हो रहा है वो दोनों बातें समान हैं तो इसमें हेतु बताते हैं कि विद्या सामर्थ्यात तो विद्या सामर्थ्यात तो। विद्या करते हैं उपासना को अनुपासक के पास उपासना रूप साधन नहीं है विद्वान के पास विद्या है उपासना रूप साधन है इसलिए उपासक की उपासना के बल पर उपासक सुसुमना नाड़ी से ही निकलेंगे विद्या सामर्थ्यात हेतु की व्याख्या करते हुए कहा जा रहा है भाष्य में कि यदि विद्वान अपि विद्वांप इतरवत येहदेशा नैव नकृष्ट लोक लभेत यदि अनुपासक अस्यतर उपासकी अनिश्चित नाड़ी से उत्क्रांति होगी तरवत का अर्थ है अनुपासक के तरह उपासक भी अनिश्चित नाड़ी से जाएगा तब तो अनुपासक को जैसे उत्कृष्ट लोक ब्रह्मलोक है उसकी प्राप्ति नहीं होती है ऐसे अनुपासक को भी नहीं होगी अन्य नाड़ी से जाएगा तो और जो, जो उपासक को अन्य नाड़ी से जाएगा उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होगी तो ब्रह्मलोक प्राप्त करने के लिए तो उपासना की थी उसकी वो उपासना व्यर्थ हो जाएगी वो कहते हैं कि तत्र अनर्थिका एवं विद्या सात यदि कर्मी के तरह जिस किसी अन्य लोक में जाएगा ब्रह्मलोक नहीं पहुंचेगा तो उसकी उपासना निष्फल हो गई विद्या सामर्थ्यत की व्याख्या हुई इसलिए विद्या की सफलता के लिए आवश्यक है ब्रह्मलोक पहुंचाने वाली नाड़ी से ही उपासक का निर्गमन और भी एक हेतु बताया जा रहा है तत्शेष गति अनुस्मृति योगाच्य तत्शेष गति इसमें शब्द का अर्थ है विद्या शेष का अर्थ है अंग वो कौन है तो गति यानी मार्ग तो उपासना अंग मार्ग का अनुचिंतन करने के लिए बताया गया है स्मरण करने के लिए बताया गया है और वो किया है जीवन भर उपासना अंगत्वेन रूपे नाड़ी का भी चिंतन इसी का स्पष्टीकरण है कि विद्या शेष भूता मूर्धन्य नाड़ी संबद्धा गति ये विद्या का शेष है अंग है उपासना का वो कौन मूर्धन्य नाडी संबंधी गति यानी सुषुमना नाड़ी संबंधी मार्ग वो है उत्तरायण मार्ग और उसका विधान है चिंतनीय के रूप में अनुशील अनेचितनी चिंतनिया, <coughs> विद्या विहिता, में सुनो यदि तो भूताच नाडी संबद्धा विद्या विहिता ताम अभ्यस्यन तया तया एव तया एव इति विद्वाद्याभूता ओ ये का लोप हो गया प्रतिष्ठते क्रियापद है तो उपासना के अंग भूत सुषमना नाड़ी संबंधी मार्ग का दहरादि विद्या में चिंतनीय के रूप में विधान है इसलिए ताम अभ्यसन का अर्थ है उस गति का चिंतन करता हुआ जीवन भर चिंतन करने के कारण तया तयादा चलो तो तया एव चलो तो तया एव तया तया इति इति तो ताम हा, हा, हा, ताम ताम तया युक्तम। वो ये था, उसका लोप हुआ है इति होने से तो ताम अभ्यसन यानी उस नाड़ी का जीवनभर चिंतन करने के कारण उसी से प्रस्थान होता है उपासक का इस शरीर से ये मानना युक्ति युक्तुक्त है उचित है तस्मात तस्मात् ब्रह्मणा सुपासीन अनुगृहत तद्भाव समापन्नो विद्वान् मूर्धनया शता शता अतिरिक्तया एक शतम्या नाट्यामती इतरा भी इतरे तो ये दो हेतु का परामर्शक है तस्मा शब्द विद्या सामर्थ्यात और तत्शेषुस्मृति योगात ये जो दो हेतु बताए हैं इन हेतुओं के कारण तस्मात का अर्थ निकलेगा हृदय हृदयालय जो ब्रह्म है हरदानुग्रहित का अर्थ किया जा रहा है कि हृदय है आलय यानी निवास स्थान जिसका परमात्मा का इसलिए हृदयालय है परमात्मा तो हृदयाले ब्रह्म से और वो ब्रह्म कैसा है सुपासित न अच्छी तरह से उपासित है चिंत, चिंतन किया है तो उससे अनुग्रहित तो तो जीवन भर जिसने ब्रह्म की उपासना की अंतिम समय ब्रह्म का ही संस्कार उसको प्रकट होगा ये ब्रह्म का अनुग्रह है कि जिसका मय के रूप में चिंतन किया है वह अंतिम समय भी मय के रूप में प्रकट हो जाए हार्द ब्रह्म का यानी दहर आकाश का मय के रूप में चिंतन किया तो वह मय के रूप में प्रकट होगा और उसकी प्राप्ति उसे होनी है ब्रह्मलोक में जाकर के जीते जीवन मुक्ति तो जैसे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी की होती है ऐसी ही होती है तो हाँ तो, तो ये जो व्यवहार है स्थूल शरीर ये वेष्टि उपाधि का व्यवहार है वो वेष्टि उपाधि का व्यवहार प्रारब्ध के अनुसार चलेगा और अंदर के जो पहले के संस्कार है संस्कार है उस संस्कार के अनुसार उस संस्कार के अनुसार भी तो पहले का जो करता आ रहा है व्यवहार वैसा व्यवहार करता रहेगा लेकिन राग द्वेष पूर्वक नहीं होगा और अनुपासक का राग द्वेश पूर्वक होगा तो जैसे निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी अपने आप को निर्विशेष ब्रह्म समझ करके उसके उपाधि से संस्कार के अनुसार व्यवहार होता रहता है उसके बाधित तो अनुवृत्ति से हो रहा है उसके संस्कार बाधित नहीं होता है निर्विशेष का साक्षात्कार होने से लेकिन इस शरीर में मैं पना भी नहीं रहता अविष्टि उपाधि का कार्य होता रहता है वो होगा वैसा अपना आ, संस्कार के अनुसार जैसा पहले से अभ्यास है उस अभ्यास के अनुसार मैं इत्ला, इत्ला। अच्छा अच्छा हाँ तो तो हाँ हाँ हाँ अच्छा तो हो जाती हाँ हाँ तो जो साक्षात्कार होता है उसका उपास्य का तो मैं वही हूँ ऐसा निश्चय रहता है वो तो परमात्मक निश्चय रहता है बिल्कुल परमात्मक निश्चय होता है तब भी उसका व्यवहार होता है तो व्यवहार जैसा पहले से अभ्यास है उपाधि को उस अभ्यास के अनुसार तस्मात् मूर्धन्यया वेष्ट्यूपाधिभ्यास तस्द आल अतिरिक्तया एक अगृहीत तद्भन विद्वान्धन्य शता इतरे। तो वो मूर्धन्य नाड़ी से ही निकलेगा और ये निकलेगा अनुपासक अन्य नाड़ी से तथा ही हार्दविद्या प्रकृत समी तो हृदय संबंधी हार्दविद्या है दहरा, दहर विद्या तो दहर विद्या के प्रकरण में सुसुमना नाडी का दहर विद्या के केंगेण चिंतन उपास शतंचध नाड़्या मूर्धावृतिक तोर्धम अमृत 101 एकदय संबंधी नाडियां नाड़ साम यानी उन 101 नाडी में से एका या प्रधाना सुसुमना नाड़ी मूर्धानम अभिश्रिता मूर्धा के ओर गई है और तयोर्धमायन तया मूर्धा के ओर गई हुई सुषमना नाडी से ऊर्धम आयन यानि मूर्धा के ओर आता हुआ अमृतत्व ये मूर्धा देश से निकल करके अर्चरादि मार्ग से जा करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूपी अमृतत्व को प्राप्त करता है और अन्य बाकी सौ ना वे विश्व हैं नानाविध अनेकों प्रकार की गति दिलाती है अन्य अन्य संसार अंपाती जो यौनिया हैं, उन यौनियों को प्राप्त कराती हैं तो विष्वंग अन्य उत्क्रमणे भवंती तो अन्य नाडियां, संसार अंत बाकी यौनियों की प्राप्ति में सहायक बनती हैं। थोड़ी सी टीका है इसे देखिए आचष्टे इस प्रतीक के बाद चित प्राप्तो। ये कैनचि ब्रह्मलोक निर्गत विद्याशेषत्वेन प्राप्त विद्याशेष मगाति केवल अतो सै अन्व स्मृतेन मगेण गमन युक्त भाव तेक हैं यदि अनुपासक के तरह उपासक भी न कनचित मार्गे न निकल करके उपासना के फलभूत ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा ब्रह्मलोक की प्राप्ति जिस किसी भी मार्ग नाड़ी से निकल करके मानेंगे यदि तब तो मार्गानुस्मृति विधि का अर्थ है मार्ग का उपासना के अंगत रूपे न विधान चिंतन का विधान करने वाली जो स्मृति है क्या विधिवाक्य है, है वह विधिवाक्य का फल क्या होगा केवल अद्रिष्टा। अद्रिष्टा ही फल हो जाएगा दृष्ट कोई फल नहीं माना जाएगा तो केवल अदृष्टार्थत्व से आप लेकिन दृष्ट फल यदि संभव हो तो अदृष्ट फल की कल्पना करना अन्याय माना जाता है संभव दृष्ट फलें असम अदृष्ट फल कल्पना या अन्याय्याय है उस न्याय के अनुसार यदि उपासना अंगत्वेन रूपे न मार्ग चिंतन का दृष्टफल संभव हो तो केवल उसका अदृष्ट फल मानना अनुचित है और यदि जिस किसी भी नाड़ी से निकल करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति मानेंगे तो यही मानना पड़ेगा कि फिर सुसुना नाड़ी के उपासना के अंगत में न चिंतन का फल अदृष्ट मात्र है यह कल्पना अनुचित हो जाएगी अतः अनुम स्मृतें न उसमें दृष्ट फलत्व सिद्ध तो हो जा इसलिए अन्वह यानि प्रतिदिनम यानि प्रतिदिन स्मृत जो मार्ग है उपासना के अंग के रूप में उसी से गमनम युक्तम उसी से गमन होता है मानेंगे तो फिर उपासना के अंगत्व रूपे न मार्ग चिंतन का विधान का फल होगा दृष्ट फल वह विधि दृष्ट फलार्था हो जाएगी अदृष्ट फल मात्र नहीं होगा हार्दानुग्रहित इसमें जो हार्दपद है ना उसका अर्थ करते हैं हार्दम ब्रह्म यानी हृदयस्त ब्रह्म जिसे भाषकर भगवान ने हृदयालयन इस शब्द से कहा था श्रुति में विश्वंग अन्य उत्क्रमने भवंती इसमें नाड़ी का एक विशेषण है विश्वंग उसका अर्थ करते हैं टीकाकार नाना नाना विधा नाना विधा अन्य वे बाकी जो सौ नाड़ नानाविध है यानी नाना अनेकों प्रकार का जन्म दिलाने वाली है अन्य श्याम अनुपासका नाम अन्य शाम शब्द से अनुपासकों को लेना और सुशुभ नाड़ी ये जो है मूर्धानम अभिनिश्रत का श्रुति में पद है ना नाड़ी का विशेषण है मूर्धानम अभिनिश्रिता इस विशेषण का व्याख्यान कर रहे हैं टीका कि सुसुमना आख्या नाड़ी निर्गता सुसुमना नाम की नाड़ी हृदय से निकलती है और फिर इन इन स्थानों से होते हुए मुर्धा में पहुंचती है मुर्धा में सहस्त्र आ पहुंचती है न, है तो किन किन स्थानों में तो कहते दक्षिणाक्षी शरीर से निकल करके ऊपर की ओर जा रही है तो दक्षिणाक्षी नेत्र उससे संबंध होता है उसका फिर वहां से तालू कंठांत स्थन ये जो तालू और कंठांत यानी कंठ का मध्य भाग वो जो स्थन है उसके बीच में तालू और कंठ के बीच में जो स्तन के तरह लटकता है वो मांस का एक भाग मांसपिंड हा उसे कहा जाता है वो तालु नासिका एक तालु कंठांत स्तन वहां से वो नाड़ी निकलते हुए वहां से संबंध संबंधित होते हुए नासिका मध्य भित्ति नाशिका दो नाशिका के बीच में जो एक दी दि, दीवाल के तरह है पार्टीशन होता है ना इधर से इधर से बीच वाले दो छेद हैं उसके बीच में उसके अग्र भाग में पीछे से स्पर्श करते हुए वो म, नाशिका मध्य भिति द्वारा ब्रह्मरंध्रम प्राप्ता ब्रह्मरंध्र ब्रह्मरंद्र है मूर्धा सूर्य रश्मि भी एकीकृता और सूर्य रश्मि से उसका संबंध हो जाता है एकीकृता ब्रह्मलोक मार्ग उपासकस्य इस प्रकार ये ब्रह्मलोक का मार्ग है उपासक का इतिष्ठितम यानी निश्चितम ये इस अधिकरण में निश्चित हुआ अब ये निश्चित हुआ कि उपासक का मार्गोपक्रम के पश्चात उत्क्रमण अनुपासक के उत्क्रमण से विलक्षण है वो विशेष है उससे पहले का समान है अब रश्मान अनुसारी अधिकरण आ रहा है यह विचार हो रहा है क्योंकि यहां बताया कि उपासक का सूर्य किरणों के साथ रश्मि है सूर्य किरण उनके साथ संबंध होता है और वो सूर्य रश्मिया उसे ऊपर ले जाती है ब्रह्मलोक लोक पहुंचाती है तो ये जो सूर्य रश्मिया है इन ये दिन में तो रहती है तो जिस उपासक का शरीर दिन में छूटेगा उसका तो सूर्य रश्मियों से संबंध हो जाएगा सूर्य रश्मि से संबद्ध हुआ उपासक अपना जो गंतव्य है ब्रह्म लोक वो पा लेगा लेकिन जिन, जिस रात में शरीर छूटेगा तो रात में तो रश्मिया नहीं रहती हैं तो फिर उसका सूर्य रश्मियों के साथ संबंध नहीं होगा तो ब्रह्मलोक लोक कैसे पहुंचेगा वो? ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए सूर्य रश्मियों के साथ संबंध होना जरूरी है तो सूर्य रश्मि का संबंध होने के लिए नियम से दिन में ही मरना पड़ेगा लेकिन मरना कोई हाथ की बात तो नहीं है मरण तो पहले से निश्चित होता है तो रात में मरने से सूर्य रश्मि का संबंध नहीं होगा और ऐसे उपासक को यदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होगी तो उसकी उपासना जीवन भर की हुई व्यर्थ ही हो जाएगी तब तो मृत्यु का काल निश्चित न होने से किसी की प्रवृत्ति भी उपासना में नहीं हो पाएगी और दिन में मरने वाला ब्रह्मलोक पहुंचेगा सूर्य रश्मि का संबंध होने से और रात में मरने वाला नहीं पहुंचेगा ऐसा नियम बनायेंगे तो तो बिना संबंध के भी पहुंचता ही मानेंगे तो संबंध का विधान उपासक का सूर्य रश्मि के साथ संबंध विधान वो व्यर्थ हो जाएगा व्यभिचारी हो जाएगा उसके बिना भी रात में मरने वाला पहुंच रहा है यहाँ तो ये बताना पड़ेगा कि वो नाड़ी का और रश्मि का संबंध हमेशा होता है चाहे वो दिन में मरे या रात में मरे जब तक शरीर है तब तक 24 घंटा सूर्य रश्मि का और नारियों का आपस में संबंध है ये मानेंगे तब तो कभी भी मरने पर सूर्य रश्मि संबंधी हो, होगा वो रात में भी प्राप्त करेगा यही सिद्धांत है इसी का निर्णय करने के लिए यह रस्म अनुसारी अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है इसमें दो सूत्र हैं दो सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य से भाष्कर भगवान इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताएंगे पहले भारती तीर्थ जी महाराज दो श्लोकों में इसका संक्षिप्त स्वरूप बताते हैं उन दोनों श्लोकों का उच्चारण अर्थानुसंधान हम लोग पहले करें अहन मृतोरश्मीवा निशी सूर्य रश्मे नृतोहन्यतीत या वेह रश्नाड्यो गो ग्रीष्मुतवाच्च्यपि यात हन मृत रश्मि तो रात में ही दीन में मर करके ही रश्मि संबद्ध उपासक होता है वे अथवा निशि अपि मृत रश्मि याति ऐसा संशय का आकार बनेगा तो रात में मरने पर भी वह रश्मि संबद्ध होता है इस प्रकार का संशय हुआ तो पूर्व पक्ष है निशी जो अंतिम पद है पूर्वाध में निशी प्रथम श्लोक के पूर्वाध का अंतिम पद उसके साथ मृत और रश्मि इन पदों का अनुवर्तन लिया यानी निशी मृत सन रश्मिम याति ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी उपासक रात दिन नहीं ये पूर्व की प्रतिज्ञा तो है मृत तम या तो हेतु के साथ अन्वय होगा हा तो अहनी एव मृत तम याति ऐसा लगाना तो पूरोपक्षी कहेंगे कि दीन में ही मरने पर रश्मि तम यानी रश्मि याति तम ये सरोनाम रश्मि का परामर्शक है दिन में उपासक का शरीर छूटने पर ही उपासक सूर्य रश्मि संबद्ध होगा एवकार रात का व्यावर्तक है रात में मरने पर नहीं ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि निशी सूर्य रस्मे रभावे भावे है ना शब्द है ना क्या म पर एकार होना चाहिए हा हाँ, व पर चाहिए अभावे नृतीया है तो निशी सूर्य रस में है अभाव ये ना ये तृतीयांत है हेतु तो रात में सूर्य रश्मि का अभाव होने से सूर्य रश्मि है षष्टी है उसका अभाव है रात में सूर्य किरणों का इसलिए जब सूर्य किरण ही नहीं है तो रात में मरेगा तो सूर्य किरणों के साथ संबंध कैसे होगा अब सिद्धांत बताते हैं निशि अपि मृत असौ रस्मिन याति द्वितीय श्लोक का जो चौथा पद है पाद है रस्मिन यात्यसो निश्यपी यात्रात की प्रतिज्ञा को बताता है असौ यानि उपासक निशी अपनी मृतसन रश्मि यात्री तो रात में उपासक का शरीर छूटने पर भी उपासक का सूर्य रश्मियों से संबंध हो जाता है ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई दिन में तो होता ही है पूर्व पक्षी भी मान रहा है लेकिन रात में मरने पर भी उपासक का सूर्य रश्मि के साथ संबंध होगा ऐसा क्यों तो कहते हैं रात में भी सूर्य की रश्मियां रहती हैं, सूर्य किरणें रात में भी रहती हैं। तो फिर दिन में रहती हैं तो प्रकाश होता है रात में रहती हैं तो अंधेरा क्यों होता है रात में भी हैं तो तो कहते हैं इतनी दिन में जितनी प्रचुर मात्रा में रहती है इतनी नहीं रहती इतनी प्रचुर मात्रा में सूर्य की किरणें रहें इसकी आवश्यकता नहीं है सूर्य के किरणों से संबंध होना चाहिए वह रहती है और उसका ज्ञापक भी होता है इन दिनों में चौबीसों घंटा पसीना होता है कि नहीं होता यदि रात में सूर्य की किरणें न होती तो गर्मी क्यों रहती तो रात में सूर्य की किरणें रहती हैं, इसका व्यापक है देहदाह गर्मी लगना तो देहदाह तो एक ग्रीष्मक क्षपासु अपि देहदाहात। तो। ये बता रहे हैं कि सूर्य का शरीरस्थ नाडियों के साथ सूर्यरश्मियों का संबंध रहता है रात में भी तभी तो शरीर में पसीना पसीना होता है तो ग्रीष्म क्षपा इसमें क्षपा शब्द का अर्थ है रात तो ग्रीष्म क्षपा सु यानी ग्रीष्मकालीन रात्रि में भी देहदाह होता है नहीं तो दिन में ही गर्मी लग जाए रात में गर्मी न लगे ये प्रसंग आएगा एक हेतु हुआ किसमें कि किसमेंड्योर योग जब तक जीवन है देह है तब तक नाड़ी और सूर्य किरणों का आपस में योग यानी संबंध होता ही है इन दोनों का बंध रहता है एक दूसरे से संबंध रखते हैं और हमेशा रखते हैं जब तक शरीर है तब तक, तक ये कैसे ज्ञात हुआ तो एक हेतु बताया ग्रीष्म क्षपासु अपी देह दाह दूसरा हेतु बताते हैं श्रुतत्वाद पहला हेतु तो युक्ति हुई यदि रात में सूर्य किरणें न होती तो गर्मी न होती लेकिन होती है इससे निकलता है कि रात में भी सूर्य किरणें होती हैं। तो देह और रस्मी नाड़ी और रस्मी का संबंध रात में भी है। इसका ज्ञापक हुआ। दूसरा कहते श्रुति प्रमाण है श्रुतवाच्य तो श्रुति बताती है कि दिन में सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती हैं और नाड़ियों में व्याप्त तो हो जाती हैं देव संबंधी जो नाड़िया हैं और रात में नाड़ी से निकलती हैं और सूर्य के ओर व्याप्त तो होती हैं तो इस प्रकार दिन में सूर्य से निकल करके शरीर में फैल रही हैं रात में शरीर से निकल करके वो सूर्य के ओर जा रही है का मतलब संबंध ही है नाडियों का और सूर्य किरणों का दिन रात ऐसा श्रुति कहती हैं तो श्रुतत्वाच इसलिए चाहे वो दिन में मरे या रात में मरे कभी भी मरे उपासक का रश्मि के साथ संबंध होता ही होता है और सूर्य रश्मि संबंधी होने से उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती ही है अब को देखिए अस्थि हार्द विद्या इत्यादि भाष्य का टीकाकार अवतरण लिखता है प्रकरण शोधन पूर्वक उपासकस्य रश्म्य अनुसारी आहो। अस्ति इत्यादि ना तो ये सूर्य रश्मि और नाड़ी का जब तक शरीर है तब तक संबंध रहता है इसका ज्ञापक एक युक्ति प्रमाण है जो रात में भी देहदाह होना युक्ति प्रमाण है और एक श्रुति प्रमाण है तो श्रुति जिस प्रकरण में आई हुई है नाड़ी और रश्मि का संबंध बताने वाली उस प्रकरण का निर्देश करते हुए उस प्रकरण को बताते हुए भाष्कर भगवान उपासक के रस्म अनुसारित्व को बता रहे हैं रश्मि अनुसारित्व रूप विषय को इस अधिकरण के बता रहे हैं इसलिए कहा प्रकरण शोधन पूर्वकमें उपासक के रस्मि और नाड़ी के संबंध को बताने वाला प्रकरण का निर्देश करते हुए उपासक का रस्मानुसारित्व रूप विषय इस अधिकरण का कहते हैं अस्थि इत्यादि से तो अस् हार्द्र विद्या हाद्र विद्या है दहर्विद्या वो कहाँ से प्रकरण प्रारंभ हुआ तो कहते हैं आठवें अध्याय के पहले खंड से ही छठे खंड तक छह खंडों में दहर विद्या है इसलिए कहते इदम अथ ब्रह्म अस्हपुर दहरम पुंडलीक वेष्म उपक्रम्य विहिता। तो अस्मिन् अथम अस्हपुर पुंडरीकम् पुंडलीक यहां से प्रारंभ करके छे खंडों में प्रतिपादित हर्द विद्या है विहिता। तो तत्प्रक्रिया तत्प्रक्रियायाम यानी हर्द विद्या के प्रकरण में प्रक्रिया शब्द यहाँ पर प्रकरण का परामर्श का तो याने दहर विद्या के प्रकरण में ये कहा गया कि अथ इति एक हृदय से नाड़ी उपक्रम्य सपंचमश्मिसबंध उत्वा उक्तम अथ यत्र येत शरीरा उत्क्रामति अथ रेव एक रश्मि ऊर्धर्ध आक्रमते इति तो दहर विद्या के प्रकरण में छठे खंड में उसे अवांतर प्रकरण माना जाता है नाड़ी प्रकरण इसलिए कहते हैं कि अथ या एक हृदय से इति उपक्रम्य ये जो अवांतर प्रकरण है नाड़ी प्रकरण दहर विद्या के प्रकरण के अंतर्गत ही एक अवांतर प्रकरण है नाड़ी प्रकरण उसका उपक्रम करके फिर सप्रपंचम नाड़ी रश्मि संबंधम उक्ता तो विस्तार से नाड़ी और सूर्य किरणों का संबंध वर्णन किया और फिर श्रुति ने कहा कि अथ येतस्मा एक ये अस्मा शरीर उत्क्रामति अथ एक रश्मि भी ऊर्धम आक्रमते तो प्रारब्ध समाप्त होने पर प्रारब्ध समाप्ति के अनंतर अथ शब्द का अर्थ है तो यत्र याने ये प्रारब्ब समाप्ति समये एवं अस्मात् शरीरा उत्क्रामती इस शरीर से उत्क्रमण कर लेता है अथ यानी तदै तो जैसे ही शरीर से उत्क्रमण करता है उपासक ऊर्व सुष्मी से तो अथ यानी तदै अथ का तदव ये तिर रश्मि भी ऊर्ध्व आक्रमित नाड़ी संबंधी जो सूर्य किरणें हैं उन्हीं से ऊर्ध्व आक्रमण करता है मतलब तो ऊपर की ओर जाता है ऊपर की ओर जाकर के यानि जा उत्तरायण मार्ग से फिर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है तो ये वाक्य रश्मि नाड़ी का संबंध बता रहा है हाँ इसी का अर्थ कर रहे हैं टीकाकरण इसी का अर्थ कर रहे हैं जो यहाँ पर अथ यत्र ये में शुरू में अथ शब्द है उसका अर्थ कर दिया प्रारब्धा प्रारब्धाते प्रारब्ध समाप्त होने पर उपासक शरीर का प्रारब्ध समाप्त होने पर एतत ये तत्त उत्क्रमणम यदा सत्त ये उत्क्रमण जब करता है प्रारब्ध समाप्त होने पर तो अथ दूसरे अथ शब्द का अर्थ है तदा येतर नाड़ी सम्बद्ध रस्मि भी उत्क्रामती इन नाड़ी सम्बन्धी रश्मियों से ही वह उत्क्रमण करता है का मतलब नाड़ी से संब... नाड़ी संबद्ध बताया जा रहा है सूर्य किरणों को उत्क्रमण के समय अत्र संबंध काल विशेष आश्रवनाथ तत्कम इत्यादि का उत्तरण है आगे ओ संशय को बताने वाला जो भाष्य है उसका तो अब भाष्य में देखिए उक्तम उत्तम तयोर्धमायन अमृतत्व इति तो पहले ये कहा कि उत्क्रमण के समय नाडियों से ऊर्ध् गति होती है उसकी क्या नाम वो सूर्य रश्मियों से ऊर्धोगति होती है और फिर कहा तयोर्धमायन अमृतत्व यमना नाड़ी से उसकी ऊर्धोगति होती है तो इसके कारण कहते हैं संशय होता है तस्मात् शताधिकया नाड्यास्क्रामन रश्म्यानुसारी निष्क्रामती इति गम्यते। दोनों का समन्वय यदि करते हैं तो ये अर्थ निकलता है कि शताधिकया नाड्या ने सुसुन्ना नाडी से निष्क्रमण करता हुआ रश्मिया अनुसारी होता है ने सूर्य किरणों से संबद्ध होकर के निष्क्रमण करता है तो सुसुना नाडी से निकलते समय ही उसका सूर्य रश्मि के साथ संबंध हो रहा है ये दोनों वाक्यों से अवगत होता है निश्चित होता है अब तत्कम इत्यादि का अवतरण है कि अत्र संबंधस्य काल विशेष अश्रवणा रात्रो रश्मय आह तत्किन तो अत्र विशेष से काल विशेष अश्रमना तो।, तो यहां पर संबंध का कोई काल नहीं बताया गया श्रोती में खाली नाड़ी और रश्मि का संबंध होता यह बताया है उपासक रश्मि संबद्ध होता है ये कहा लेकिन काल विशेष निश्चित नहीं है तो संबंध से काल विशेष अश्रवणात रात्रो रश्मि अभावाच और रात में सूर्य की किरण होती भी नहीं है इसलिए संशय होता है जो संशय होता है वो संशय बताया जा रहा है आहो आह इति तो तत्त अविशेषण रात्रो आहोस्वित अहनी रश्मेनुसारी इति संशय तो सामान्य रूप से दिन में या रात में अहनी रात्र मण से चाहे दिन में मरे या रात में मरे वह किसी भी समय मर जाए रस्म अनुसारी होगा ये कहना है आहोस्वित यानी अथवा दिन में शरीर सूटने पर ही रस्मि संबद्ध होगा उपासक यह संशय संशय सती तो सिद्धांत है तो सिद्धांत है संशेषति अविशेष्रवण अविशेषेण तबत इति प्रतिज्ञाते तो अविशेष का दिन रात कभी भी किसी भी समय शरीर छूटे तो उपासक का रश्मि संबंध होगा ही होगा ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है प्रतिज्ञाए थे अभ्युपगम्य थे स्वीकृत थे अंगी क्रिय उपासक चाहे दिन में शरीर छोड़े या रात में शरीर छोड़े उसका सूर्य किरणों के साथ संबंध होता ही है ये यहाँ पर कहा जा रहा है टीका है टीका को देखिए पूर्वोक्त नाड़ी संबद्ध रश्मि नाम अत्र उपजीव्य संगति तो ये जो नाड़ी संबंधी रश्मियां हैं ये हैं इस संशय में विषय उपासक का उनके साथ संबंध होता है तो एक कहते हैं नाड़ी नाम अत्र तो नाड़िया यहाँ पर वो विषय होने के कारण ये संगति लगती है पूर्वोक्त नाड़ी संबद्ध रश्मि नाम अत्र उपजीव्यवाद संगति का मतलब पूर्व अधिकरण में बताई गई जो उपासक के लिए नाडी नाड़ी, नाड़ी हैं और अनुपासक के लिए नाडी है तो उपासक के संबंधी नाड़ी के साथ रस्मि का संबंध होने से यानी पूर्व अधिकरण में उपासक के लिए निर्धारित तो नाड़ी से संबद्ध रस्मि इस अधिकरण का विषय होने से वो अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति लगेगी संबंध होगा और पूर्व पक्ष रात्रो मृत्य प्राप्ति, प्राप्ति, प्राप्ति अर्थम सूर्योदय प्रतीक्षा अस्ति वो प्रतीक्षा करेगा पूर्व पक्ष के अनुसार और सिद्धांते नास्ति सिद्धांत में प्रतीक्षा नास्ति सिद्धांते नास्ती, नास्ती इति सिद्धांती तो के अनुसार चौबीसों घंटा रश्मियाँ विद्यमान होने के कारण उपासक का रात में भी रश्मि के साथ संबंध होगा उसे वो रश्मि संबद्ध होकर के उसी समय चला जाएगा उल्टा श्रुति में कहा गया है कि इस शरीर से निकलने के बाद सूर्य लोक में कब पहुंचता है तो कहते हैं यावन शिपेन मन कहते मन को जितना समय लगता है पहुंचने के लिए उतने समय में ये उपासक रश्मान अनुसारी हो करके सूर्य में पहुंचता है उत्तरायण मार्ग में पड़ने वाला जो सूर्य वहाँ पहुंच जाता है। तो मन को कहीं पर भी पहुंचने में कितना समय लगता है? एक संकल्प मात्र हो जाए, तो वहां पहुंच जाता है। और संकल्प में एक का बहुत अल्प हिस्सा लगता है संकल्प करने में ऐसे एक क्षण के हजारों वे हिस्से में वह पहुंच जाता है इतने अल्प समय में सूर्य लोक में ये इतना जल्दी जल्दी हो जाता है क्या मतलब वहां पर अभिप्राय शीघ्र होता है वहां तक शीघ्रता से ही पहुंच जाता है इतना अभिप्राय तो हाँ, सिद्धांते नास्ति प्रतीक्षा हाँ, प्रतीक्षा नास्ति सूर्योदय प्रतीक्षा नास्ति इति न सिद्धांत प्रतिजानीते अविशेषण ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है द्वितीय श्लोक में द्वितीय सूत्र में पूर्व पूर्वार्ध से की जा रही है पूर्व पक्ष के द्वारा शंका पूर्व पक्ष बताया जा रहा है इस अधिकरण का फिर सिद्धांति उसका निराकरण करेंगे उत्तरार्ध उत्तरार्ध से तो सिद्धांत जो बताया गया है उपासक का रात में शरीर छूटने पर भी रश्म अनुसारित्व होता ही होता है ये निर्दोष सिद्ध हो जाएगा द्वितीय श्लोक पर सूत्र चर्च, पर चर्चा हम लोग कल करेंगे